भगवत दर्शन प्रश्न भगवान के दर्शन कब होते हैं उत्तर है। इसमें तीन बातें हैं कभी पहला कभी व्याकुलता हो और कभी निश्चिंतता हो तो ऐसा होते होते कभी दर्शन हो जाते हैं दूसरा कुछ भी इच्छा न हो न संसार की न परमात्मा की तब दर्शन हो जाते हैं और तीसरा केवल व्याकुलता हो जाए तो दर्शन हो जाते हैं भगवान को हमसे कोई काम लेना हो तो वे अपनी इच्छा से भी दर्शन दे देते हैं भगवान दर्शन दे या हमारे हाथ की बात नहीं है पर हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं यह मानना हमारे हाथ की बात है जो हाथ की बात है उसको मान लें तो फिर किसी की जरूरत नहीं कस भगवान के दर्शन से क्या होता है भक्त भक्त मुक्ति ज्ञान प्रेम आदि जो चाहता है है वे सब दर्शन करने से मिल जाता है। यदि भक्त अपनी मान्यता का आग्रह न रखे तो दर्शन होने पर उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा भगवान का स्वभाव है कि वे किसी की की, मान्यता को को नहीं नहीं तोड़ते। दर्शन होने पर न हो। भक्त भक्त में कोई कमी नहीं रहती। अगर भगवान के परायण रहता है, तो उसको कराने की, उसकी कमी दूर करने की जिम्मेवारी भगवान पर होती है भक्त में तो भगवान को जानने की जिज्ञासा भी नहीं होती प्रश्न ऐसे कई संत हुए है जिन्होंने भगवान के दर्शन को महत्व नहीं दिया इसका क्या कारण है उत्तर अधिक प्रेम होने पर दर्शन की इच्छा ही नहीं होती कारण कि प्रेम में एक रस मादकता होती है भक्त उसी में मस्त रहता है प्रेम की अपेक्षा दर्शन अनित्य होता है प्रेम तो नित्य निरंतर रहता है पर दर्शन नित्य नहीं होता इसलिए चतुर भक्त प्रेम ही चाहते हैं असली रस प्रेम में ही है मिलने या न मिलने में नहीं जब तक प्रेमास्पद से मिलने की इच्छा है तब तक असली प्रेम जागृत नहीं हुआ असली प्रेम जागृत होने पर प्रेमास्पद मिले या न मिले कोई इच्छा ही नहीं रहती प्रश्न सूर्यपणा दुर्योधन सपने आदि ने भगवान के साकार रूप श्री राम और श्री कृष्ण के दर्शन किए थे फिर उनमें काम क्रोधादि दोष नष्ट क्यों नहीं हुए उत्तर वास्तव में उन्होंने भगवान के दर्शन किए ही नहीं थे वे भगवान राम और श्रीकृष्ण को ईश्वर रूप से न मानकर मनुष्य रूप से ही देखते थे फिर ईश्वर दर्शन कैसा उनके भीतर ईश्वर भाव अथवा भक्तिभाव था ही नहीं अतः उनको ईश्वर रूप से ईश्वर नहीं मिला संपूर्ण जगत भी ईश्वर रूप ही है पर मनुष्य मानते कहाँ हैं प्रश्न परमात्मा प्राप्ति में कोई कारक या कर्ता नहीं चलता परंतु संतों के द्वारा दूसरे को भगवान के दर्शन करा करवाने की बात भी आती है इसमें क्या कारण है उत्तर यह बात लोगों के दृष्टि से कही गई है वास्तविक नहीं है भगवान के दर्शन करना और करवाना हाथ की बात नहीं है भगवान कृपा पूर्वक अपनी मर्जी से ही दर्शन देते हैं सोई जान जही दे जनाये जानत तुम्हें तुम्हें कोई जाए तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन जान ही भगत भगत उरचंदन कर्ता तो स्वतंत्र होता है स्वतंत्र हो कर्ता जबकि भगवत दर्शन करवाने वाला स्वतंत्र नहीं होता भगवान से प्रार्थना हो सकती है पर उनके ऊपर शासन नहीं हो सकता अगर खुद की इच्छा हो तो संतों की कृपा भगवत दर्शन में सहायक हो सकती है प्रश्न भगवान के दर्शन हो और वे कहे कि वर्मा हो पर कुछ मांगे नहीं तो क्या फल होगा उत्तर मांगने से वस्तु के साथ संबंध होता है और कुछ न मांगने से भगवान के साथ संबंध होता है अतः जो कुछ नहीं मांगता उसको भगवान अपने आप को दे देते हैं अर्थात उसके अधीन हो जाते हैं प्रश्न भगवान के दर्शन होने पर भक्त स्तुति करता है या स्तुति होती है उत्तर स्तुति करता नहीं प्रत्युत स्तुति होती है